इंद्र आदि अनेक देवता सिद्ध चारण नाग मुनि यक्ष अप्सरा तथा अन्य स्वर्ग वासियों से उस पर्वत की पूर्ण शोभा हो रही थी इस प्रकार शोभा में सुमेरु पर्वत को देखते हुए वे बालक के उधर में भ्रमण करने लगे उन्होंने क्रमशः हिमवान हेमकूट निषद गंधमादन श्वेत दुर्धर नील कैलाश मंदगिरी महेंद्र मलयvnd पर्यत्र अरबुद सह सुक्तिमान तथा मैनाक आदि बहुत से पर्वतों को देखा उन्होंने इस लोक में जितने भी चराचर भूत देखे थे वे सब उन्हें भगवान की कुक्ष में दृष्टगोचर हुए अथवा बहुत कहने की क्या आवश्यकता ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण स्थावर जंगम जगत भूर्लोक भूवरलोक स्वर्गलोक महरलोक जन लोग, तप लोग, सत्य लोग, अतल, वितल, सुतल, पाताल, रसातल और महातल रूप ब्रह्मांड को उन्होंने बाल रूप धारी भगवान के उदर में देखा, उस समय मारकंडे जी की सरबत्र बेरोक टोक गती थी भगवान की कृपा से। उनकी स्मरण शक्ति का लोप नहीं होता था वे भगवान के उदर में संपूर्ण जगत का अवलोकन करते हुए घूमते फिरे किंतु उनके शरीर का कहीं अंत नहीं मिला तब वे वरदायक देवता श्री हरि की शरण में गए किसी समय सहसा वे वायु के वेग से खिंचकर भगवान के खुले हुए मुंह से बाहर निकल आए बाहर निकलने पर उन्हें पुनः मनुष्य से शून्य सारी पृथ्वी एक कारणों के जल में निमग्न दिखाई दी साथ हीवट वृक्ष की शाखा पर पलंग के ऊपर विराजमान शिशुधारी रूप भगवान का भी दर्शन हुआ जो संपूर्ण जगत को अपने उदर में लेकर विराजमान थे उनका वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित नेत्र पद्मपत्र के समान विशाल और श्री अंग पीतांबर से आच्छादित था उनकी चार भुजाएं शोभा पा रही थी भगवान ने देखा मार्कंडे मुनि मुख से निकलकर जल में तैरते हुए अचेत से हो रहे हैं तब उन्होंने हंसकर कहा बेटा क्या तुमने मेरे उधर में रहकर विश्राम कर लिया वहां घूमते समय तुमने क्या-क्या आश्चर्य देखा मुनि श्रेष्ठ एक तो तुम मेरे भक्त दूसरे थके मादे और तीसरे मेरे शरणागत हो अतः तुम्हारा उपकार करने के लिए मैं तुमसे बातचीत करता हूं इधर मेरी ओर देखो तो सही भगवान का यह वचन सुनकर मार्कंडे मुनि का रोम-रोम हर्ष रोम से खिल उठा यद्यपि दिव्य रत्नों से अलंकृत तेजों में भगवान की ओर देखना अत्यंत कठिन था तो भी उन्होंने उनको देखा भगवान की कृपा से उन्हें क्षण भर में नूतन प्रसन्न एवं निर्मल दृष्टि प्राप्त हो गई तब मार्कंडे जी ने भगवान के देववंदित चरणों को जिनकी उंगलियां और तलवे लाल-लाल थे मस्तक झुकाकर प्रणाम किया हर्ष से युक्त और विस्मित होकर बारंबार उनकी ओर देखा तथा हाथ जोड़कर हर्ष गदगद वाणी से उन परमात्मा का स्तुमन प्रारंभ किया मारकंडे जी बोले माया से बाल रूप धारण करने वाले देवदेव जगन्नाथ कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले सुर श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मैं दुखित होकर आपके शरण में आया हूं मेरी रक्षा कीजिए संवर्तक नामक अग्नि ने मुझे संतप्त कर रखा है मैं अंगारों की वर्षा से भयभीत हो रहा हूं मेरा उद्धार कीजिए देवेश पुरुषोत्तम मैंने आपके उदर में चराचर जगत का लोकन किया है इससे मुझे बड़ा विष् हुआ है। मैं विशाद ग्रस्त तोों हुूंही मेरी रक्षा कीजिए और इस अवलंभ सुू्य संसार में आपके सिवा दूसरा कोई सहारा देने वाला नहीं है मुझ पर प्रसन्न सुरश्रेष्ठ प्रसन्न प्रसन्न देवताओं के नाथ प्रसन्न देवताओं के निवास स्थान प्रसन्न जगत के कारणों के भी कारण सर्वलोकेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए सबकी सृष्टि करने वाले देव प्रसन्न होइए धरणीधर मुझ पर प्रसन्न होइए जल में निवास करने वाले परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए मधुसूदन मुझ पर प्रसन्न होइए कमलाकांत प्रसन्न होइए त्रदेश्वर प्रसन्न होइए कंस और केशी का नाश करने वाले श्री कृष्ण प्रसन्न होइए अरिष्टा असुर का नाश करने वाले गोविंद प्रसन्न होइए दैत्य नाशक श्री कृष्ण प्रसन्न होइए दानवों का अंत करने वाले वासुदेव प्रसन्न होइए मथुरा वासी हरे प्रसन्न होइए यदु नंदन प्रसन्न होइए इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र प्रसन्न होइए वरदायक अविनाशी देव प्रसन्न होइए भगवंत आप ही पृथ्वी आप ही जल आप ही अग्नि और आप ही वायु हैं जगतपते आकाश मन अहंकार बुद्धि प्रकृति तथा सत्वादि गुण भी आप ही हैं आप संपूर्ण विश्व में व्यापक पुरुष हैं पुरुष से भी उत्तम पुरुषोत्तम हैं प्रभु आप ही संपूर्ण इंद्रियां और उनके शब्द आदि विषय हैं आप ही दिक्पाल धर्म वेद दक्षिणा सहित यज्ञ इंद्र शिव देवता आवेश और अग्नि हैं वसु रुद्र आदित्य और ग्रह भी आपके ही स्वरूप हैं और जितनी भी जातियां हैं जो कुछ भी जीव नामधारी हैं सब आप ही हैं अधिक कहने की क्या आवश्यकता ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जो कुछ भी भूत भविष्य और वर्तमान चराचर जगत है वह आप ही हैं देव आपका जो परम स्वरूप है वह कूटस्थ अचल एवं ध्रुव है उसे ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते फिर हम जैसी छोटी बुद्धि वाले मनुष्य कैसे उसका तत्व समझ सकते हैं भगवन आप शुद्ध स्वभाव नित्य प्रकृति से परे अव्यक्त शाश्वत अनंत एवं सर्वव्यापी महेश्वर हैं आप ही आकाश स्वरूप परम शांत अजन्मा व्यापक एवं अविनाशी हैं इस प्रकार आपके निर्गुण एवं निरंजन माया रहित शुद्ध रूप की स्तुति कौन कर सकता है देव अविनाशी देव देवेश्वर मैंने जो विकल एवं अल्प ज्ञान होने के कारण आपके स्तुवन की दृष्टता की है उसे आप क्षमा करने की कृपा करें मार्कंडे के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले मुनि श्रेष्ठ तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो ब्रह्मा से तुम मुझसे जो कुछ चाहोगे वह सब तुम्हें दूंगा मार्कंडे जी बोले देव मैं आपको और आपकी माया को जानता हूं देवेश आपकी कृपा से मेरी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई है पुंडरीकाक्ष आप अभय हैं मैं आपके तत्व को समझना चाहता हूं इस संपूर्ण जगत को पीकर आप साक्षात्कार परमेश्वर यहां बाल रूप से क्यों रहते हैं यह सब बातें बताने की कृपा करें मेरे के इस प्रकार पूछने पर परम कांतिमान देवादि देव श्री हरि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा ब्राह्मण देवता भी मुझे ठीक ठीक नहीं जानते किंतु तुम पर प्रेम होने के कारण मैं अपना रहस्य बतलाऊंगा कि कैसे इस जगत की सृष्टि करता हूं ब्रह्मर से तुम पितृ भक्त हो और मेरी शरण में आए हो इसलिए तुम्हें मेरे स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है तुम्हारा ब्रह्मचर्य महान है पूर्व काल में मैंने जल को नारा नाम दिया था उस नारा में मेरा सदा अयन निवास रहता है इसलिए मैं नारायण कहलाता हूं द्योतम मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण सनातन अविनाशी संपूर्ण भूतों का सृष्टा और संहारता हूं मैं ही विष्णु मैं ही ब्रह्मा और मैं ही देवराज इंद्र हूं यक्षराज कुबेर और प्रेतराज यम भी मैं ही हूं मैं ही शिव चंद्रमा प्रजापति कश्यप धाता विधाता और यज्ञ हूं अग्नि मेरा मुख पृथ्वी चरण चंद्रमा और सूर्य नेत्र द्योलोक मस्तक आकाश और दिशाएं कान तथा जल स्वेद है दिशाओं सहित आकाश मेरा शरीर और वायु मेरे मन में स्थित है मैंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया है पृथ्वी पर वेद के विद्वान देव यज्ञ में स्थित मुझ विष्णु का ही यजन करते हैं स्वर्ग की इच्छा रखने वाले मुख्य मुख्य क्षत्रिय और वैश्य भी यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना करते हैं